मुक्ति और उसके उपाय किंचित मात्र मानसिक चिंता या कामना के रहते ब्रह्म ज्ञान असंभव यावत्सर्व संदात्मा न लर्वस्तु परित्याग शेष आत्मेति कथ्यते जब तक सर्वस्व का त्याग नहीं होता तब तक आत्मा की प्राप्ति नहीं होती सर्वस्तु त्याग होने पर जो अवशिष्ट रहता है उसे ही आत्मा कहते हैं यावधन्यम न संत्यक्तम तवसाम वस्तुनास्वाद्य तेधो स्वात्मलाभेतु का कथा जब तक साधक सर्वस्तु का त्याग नहीं करता तब तक वह सामान्य वस्तु का ही आस्वादन नहीं करता आत्मलाभ की बात ही क्या अर्थात वह बहुत दूर की वस्तु है आत्मावलोकनाथस्तु तस्मा सर्वं पर सर्वं शेषं तत्म पद योगवासी अतएव आत्मावलोकन के लिए साधक अन्य सब का परित्याग करे सर्वस्व का परित्याग करने पर जो कुछ शेष रहेगा वही परम पद या आत्मा है काम विलव्य प्रकाशते ज्ञानोदय होने पर कामादि हो नहीं इस प्रकार अन्य सब तत्वों का अभाव होने पर मेरा अर्थात शिव का तत्व साधक के आत्मा में प्रकाशित होता है प्रजहाती यदा कामान सर्वान्थ मनोगता आत्मनेवात्मनाष्ट स्थित प्रज्ञ दो हे पार्थ जब मनोगत सारी कामनाएं दूर हो जाती हैं और आत्मा में ही परम संतोष होता है तभी साधक की उस बुद्धि को परमेश्वर निष्ठ बुद्धि कहा जाता है जाकर जलदी नामक मुसलमान दरवेश ने कहा है जिसको तुम खोज रहे हो वह पहले कदम पर ही मिल जाएगा यदि न मिले तो समझो कि तुमने अभी पहला कदम उस दिशा में नहीं बढ़ाया है तुम में एक बिंदु अहंकार रहते तुमने उस पथ पर पहला कदम भी नहीं रखा है तजक खोरतोल ओलिया नामक फारसी ग्रंथ थे अर्जयत्खिलान भोगान नाम पुष्कान न सर्व परित्यागम अंतरेण सुखी भवे अष्टावक्र संहिता स्त्री पुत्र गृह उद्यान आदि प्राप्त कर बहुत सा उपार्जन कर संसारी लोग नाना भोग करते हैं लेकिन सर्वस्व का त्याग किए बिना कोई सुखी नहीं हो सकता ये प्राप्तयान सर्वान् केवलांत मा परित्यागो विशिष्य मनुस्मृति जो व्यक्ति समस्त विषयों को प्राप्त करे और जो समस्त विषय वासना का परित्याग करे इनमें से सर्व कुछ प्राप्त करने वाले से सर्वस्व का त्याग करने वाला श्रेष्ठ है ये नर्व परित्यक्तम स विद्वांस पंडितः नारद का कथन है हे सुख इस जगत में जिसने सर्वस्व का त्याग किया है वही विद्वान है वही पंडित है व्यास देव ने सुख को कहा था वश विद्यालाभ तप का अनुष्ठान इंद्रिय निग्रह और सर्व त्याग के अतिरिक्त कभी भी सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती महाभारत मोक्ष धर्म एक बार किसी तपस्विन तपस्विनी से किसी ने पूछा आपको यह उच्च अवस्था कैसे प्राप्त हुई इसके उत्तर में उस तपस्वी ने कहा सभी प्राप्त वस्तुओं को खोने पर मुझे यह प्राप्त हुई है यथा मशक अर्थात मच्छर जिस प्रकार गोस्पद जल में जीर्णांग होकर निमज्जित हो जाता है उसी प्रकार यह अति सूक्ष्म कृपण मन कोमल अल्प वस्तु में निमग्न हो जाता है त बांधवात न विनिवार सर्वाद अपहस्तीबाधवात्व कस्ुद्धरत संकटात्ष्ट उपसरण सर्वाथत्यागरूपी और बंधु सहयोग शून्य स्वकीय धैर्य के बिना कोई भी व्यक्ति संकट से उद्धार प्राप्त नहीं कर सकता भयानक संसार समुद्र को पार नहीं कर सकता आशा यावद शेषेण न लूनाश्चित संभव विरोधो दात्र केड़े तावन्न कुशलम कुत योग वाशिष्ट प्रकरण अतएव दात्र अर्थात कटारी द्वारा लता को काटने की तरह जब तक मन की सभी आशाएं पूरी तरह से काटी नहीं जाती तब तक हमारा कल्याण कैसे संभव है